महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व एक्यधिक शमोध्याय नागराज और ब्राह्मण का परस्पर मिलन तथा बातचीत विस्मवाच सपनगपति प्रयोग ब्राह्मण प्रति तमेव मन साध्याय कार्यवत्ता विचारयजी कहते हैं युधिष्ठिर यह कहकर नगराज मन ही मन उस ब्राह्मण के कार्य का विचार करते हुए उसके पास गए तमतिक्रम्य नागेंद्रो मध्यमांस नरेश्वर प्रोवाच मधुरम वाक्यम प्रकृत्या धर्म नरेश्वर उसके निकट पहुँच बुद्धिमान नागेंद्र जो स्वभाव से ही धर्मानुरागी थे मधुर वाणी में बोले भो भो छाया कर तुम यह प्राप्त कस्यार्थे किम प्रयोजनम् हे ब्राह्मण देव आप मेरे अपराधों को क्षमा करें मुझ पर रोष न करें मैं आपसे पूछता हूँ कि आप यहाँ किसके लिए आए हैं आपका क्या प्रयोजन है आप मुख्याद अभिक्रम्य स्नेहा द्विज विविते गोमती तेरे कम वात परुपास ब्रह्मण्ड मैं आपके सामने आकर प्रेम पूर्वक पूछता हूँ कि गोमती के श्रीकांत तंट पर आप किसकी उपासना करते हैं ब्राह्मणुवाच धर्मारण्यम हिमा विद्धे नागम दृटुमहागतम पद्मनाभम धजत्रे टतत्री कार्यमाहितम् ब्राह्मण ने कहा विश्रेठ आपको विदित हो कि मेरा नाम धर्मारण्य है मैं नागराज पद्मनाभ का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ उन्हीं से मुझे कुछ काम है तस्य चाहम असाहिध्ये श्रुतवा अनस्मित गतम स्वजनात्तम प्रतीक्षा भी पर्जन्यम उनके स्वजनों से मैंने सुना है कि वे यहाँ से दूर गए हुए हैं अतः जैसे किसान वर्षा की राह देखता है उसी तरह मैं भी उनकी बात जोता हूँ तत्चा क्लेश करणम स्वस्थिकार समाहितम आवरत यहाँ भी तद ब्रह्म योग युक्त निरामय उन्हें कोई क्लेश ना हो वे सकुशल घर लौटकर आ जाएं इसके लिए निरोग एवं योग युक्त होकर नए वेदों का पायाण कर रहा हूँ नागवाचम अहो कल्याण वृत्तस्व साधु सज्जन वत्सल वाचस्व महाभाग परम स्नेह नाग ने कहा महाभाग आपका आचरण बड़ा ही कल्याणमय है आप बड़े ही साधु हैं और सज्जनों पर स्नेह रखते हैं किसी भी दृष्टि से आप निंदनीय नहीं हैं क्योंकि दूसरों को स्नेह दृष्टि से देखते हैं अहम स नागो विप्रसे यथा विन्दते भवान आज्ञापय यथा शरीर किम करो मे प्रिय तव ब्रह्म से मैं ही वह नाग हूँ जिससे आप मिलना चाहते हैं आप मुझे जैसा जानते हैं मैं वैसा ही हूँ इच्छानुसार आज्ञा दीजिए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूँ भवत सृजनादस्मी संप्रात श्रुतवान्ह अतः ताम स्वयमें हम ब्रह्मण अपने स्वजन अर्थात पत्नी से मैंने आपके आगमन का समाचार सुना है इसलिए स्वयं मैं आपका दर्शन करने के लिए चला आया हूँ संप्राप्त भवानद्य कृता प्रतीसते विश्रभो मेष्ठ विषय विश्रेठ जब आप यहाँ तक आ गए हैं तब अब कृतार्थ होकर ही यहाँ से लौटेंगे अतः बेखटके मुझे अपने अभेष्ट कार्य के साधन में लगाइए व्यय ही भवता सर्वे गुणकृता क्रियवशेषतःमात्महित त्यक्वा माँ बेबे हा आपने हम सब लोगों को विशेष रूप से अपने गुणों से खरीद लिया है क्योंकि आप अपने हित की बात को अलग रखकर मेरे ही कल्याण का चिंतन कर रहे हैं ब्राह्मणवाच आग तो हम महाभाग तब दर्शन लालसर्थम अन्य पृष्ठ काम ब्राह्मण ने कहा महाभाग नागराज मैं आप ही के दर्शन की लालसा से यहाँ आया हूँ आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं जानता हूँ अहम आत्मस्तो आत्मस्थो मार्ग मारोत्मो गतिम वासथनम महाप्राज्यम जलचित्तम उपासम्य मैं विषयों से निवृत्त हो अपने आप में ही स्थित रहकर जीवात्माओं की परम गति स्वरूप परब्रह्म परमात्मा की खोज कर रहा हूँ तो भी महान बुद्धयुक्त गृह में आसक्त हुए इस चंचल चित्त की उपासना करता हूँ अतः मैं न तो आसक्त हूँ और न विरक्त ही हूँ प्रकाशितगुण यशो गर्भग शशाकर संस्पर्शहैरात्मा प्रकाशित आप चंद्रमा के किरणों की, की भांति सुखद स्पर्श वाले और स्वतः प्रकाशित होने वाले स्वयस्वरूपी किरणों से युक्त अपने मनोरम गुणों से ही प्रकाशमान हैं तस् में प्रश्न मुत्पन्न छंदे तमिल पश्चात भी स्रोत अर्ति तदनासन इस समय मेरे मन में एक नया प्रश्न उठा है पहले इसका समाधान कीजिए उसके बाद में आपसे अपना कार्य निवेदन करूँगा और आप उसे ध्यान से सुनिएगा ये श्री महाभारत शांति परमि मोक्ष धर्म परमि उच्चवृत्तीय उपाख्या एकष्टिक त्रिशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में उच्चवृत्ति का उपाख्यान विशेष तीन सौ इकसठवा अध्याय पूरा हुआ